तो उस समय नौकरानी बन करो इतनी सेवा करो सास ससुर की जेवर जेठ माता पे उसके पति की इतनी सेवा करो कि काम कर करके नौकरानी की नोक घिस जाए काम कर करके नोक घिस जाए नौकरानी की नोक गई क्या बचा बोलो रानी बच गया ना अब तुम जिंदगी भर रानी बन के रहोगे इस घर की लेकिन तुम पहले दिन ही रानी बन रहना चाहती हो रानी पना तो घिस जाएगा बाकी क्या बची नोक तुम्हारी तरफ से नोक और सास की तरफ से झोंक तो हो गया नोक झोंक यही चलता रहेगा क्या बात नोक झोंक पे ताली बजाई है मजा आता है नोक झोंक में ताली नोक झोंक ही नहीं बची ताली सच्चाई पे बची तो एक साल देखो मेरी बात सुनो जिस माता पिता ने अपने खून से तुमको पैदा किया है उनके मन में स्वभाविक ही ममता है वहां तुम गलत सल्त कुछ भी करो कितना भी तुम्हारा गलत स्वभाव क्यों ना हो तब भी तुमको वहां प्यार मिलता रहेगा माँ बाप का क्योंकि उन्हीं का तुम खून हो लेकिन यहां जो ब्याह करके आई हो ये सब पर हैं इनके हृदय में स्वभाविक ही तुम्हारे प्रति ममता नहीं होगी ध्यान रखना ममता तुमको पैदा करने वहां खून ने ममता पैदा की थी मां बाप और यहां पर खून तो है नहीं पराये हैं सब पहले कभी मिला नहीं पहले कभी प्रेम नहीं अभी शादी होकर नया घर मिला है तुम उनके लिए नहीं हो तुम्हारे लिए नहीं। यहां पर तुमको क्या करना पड़ेगा तो उनके हृदय में ममता पैदा करनी पड़ेगी और ममता कैसे पैदा होगी सेवा के द्वारा प्यार के द्वारा क्षमा के द्वारा सहन शक्ति के द्वारा जब शादी हो जाए तो तुम अपने घर से संबंध तोड़ देते हो मायके से इसलिए उधर का झुकाव मन में भली रखो मन में तो रह गई लेकिन प्रत्यक्ष में ससुराल वालों के सामने ऐसा जाहिर मत होने दिया करो हम अपने घर वालों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और मायके की कभी सास बहू को प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी बहू को चाहिए चाहे उसका ससुराल कितना बुरा क्यों ना हो चाहे उसके मायका कितना भी अच्छा क्यों ना हो भूल भी पति और सास के सामने मायके की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए पहले दिन चूल्हा चढ़ी बहू, सास ने सास से कहा कि माताजी, तड़का किस में लगाऊ छौक सब्जी में किस चीज से लगाऊ कहते सामने तो रखा तो है डिब्बे में कल डाल घी हमारे मायके में तो देसी घी का तड़का लगता है अब सब्जी में तड़का लगेगा क नहीं लगेगा सास में तो तड़का लग गया इतने से लग गया तो कहा थी, हाँ थी, खाती ना फिर देसी की यही से प्रारंभ होगी नोक जोक इसलिए भूल कर भी ससुराल की प्रशंसा ना, मायके की प्रशंसा ना करें, मायके वालों की तरफ से कभी तुम्हारे पति के साथ कोई ऐसा व्यवहार हो जाए जिससे कि पति रुठ जाए सबसे जल्दी दो ही उठते हैं पुरुषों में जमाई और स्त्रियों में सास सबसे जल्दी रूठ जाते हैं दुनिया में सास से कट्टर कोई नहीं और जमाई से कट्टर कोई नहीं स्त्री ने सब जगह झुकना सीख लिया हर रिश्ते में स्त्री झुक जाती है मां के आगे भी बेटी झुक जाएगी भाई के आगे भी बहन झुक जाएगी पति के आगे भी पत्नी झुक जाएगी सास के आगे भी बहू झुक जाएगी स्त्री ने सब जगह हर रिश्ते में झुकना सीख लिया लेकिन जब स्त्री सास बनती है तो यहां पर मार खा जाती है यहां झुकना नहीं आता अकड़ जाती है और पुरुष ने भी हर रिश्ते के आगे झुकना सीख लिया पत्नी के आगे भी झुक जाएगा बच्चों के आगे मां बाप के आगे सब सबके आगे झुक जाएगा लेकिन ससुराल वालों के आगे जवाई बनकर झुकना नहीं आया इसमें कोई दोष नहीं जवाई को सास को झुकना भी नहीं चाहिए सासें जो बैठी यहां पर बुरा नहीं मानने मत झुको क्योंकि और तो कहीं पेश चलती नहीं पुरुष की एक ही जगह तो पेश चलते तो वहां क्यों कमी छोड़े फिर अकड़ने में स्त्री की भी कि किसी भी रिश्ते में पेश तो चलती नहीं एक ही तो रिश्ता है जहां इसकी चलती है बहू के सामने सास की तो बेचारी सब जगह झुक के स्त्री रहती है एक ही जगह तो बेचारी अकड़ने का एक ही जगह तो मौका मिला इसलिए बहु को चाहिए कि एक जगह बेचारी के पास खाली है अकड़ने की चलो यहाँ तो करने दो अगर तुम वहाँ भी झुका दोगी तो बेचारी जिंदगी सब झुकने बीत जाएगी एक बुढ़िया ने कहा महाराज हमारा तो कभी ज़माना ही नहीं आया हमने कहा कैसे कि जब मैं बहू थी उस समय सासों के जमाने होते थे उन्हीं की चलती थी उस समय मैं, मैं सोचती चलो मैं भी कभी सास बनूंगी हमने कहा अब तो बन गई हो सास अब तो तुम्हारा जमाना गया नहीं महाराज नहीं आजकल बहुओं का ज़माना है हमारा तो ऐसे निकल गया बीच में सब <laughs> मैं सासों को कहना चाहूँगा जो सासें बनी हैं बेटा तुम्हारा कितना भी लायक क्यों ना हो तुम्हारे किसी काम का और बहु कितनी भी नालायक क्यों ना हो तुम्हारे बड़े काम की चीज है मैं बताना चाहूंगा कैसे रात को तुम्हारा बेटा अपने कमरे में सोएगा इसलिए रात को बेटा खत्म तुम्हारे लिए दिन भर वो ड्यूटी पर जाएगा दिन भर बेटा हवा हो गया तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन किसके संकटेगा दिन भर तुम किसके संकट होगी बोलो बेटे के संग या बहू के साथ दिन भर जो मन लगेगा तुम्हारा बेटे के साथ ही बहू के साथ तो रात को बेटा प्राया और दिन में भी बेटा पराया है गया दुकान पे व्यापार में तुम्हारा अपना कौन है जो तुम्हारे संग रहेगा तुम्हारा साथ देगा तुमको दवाई बूटी पूछेगा तुमको रोटी पूछेगा कौन होगा वो वही बहु होगी अभी तुम बीमार पड़ जाओ मल मलमूत्र बिस्तर में होने लग जाए तुम्हारा बेटा लाख लायक क्यों ना हो तुम्हारी गंदगी बहु ही धोएगी बेटा नहीं धोएगा न रखना इग्नोर मत करो बहू को तुमको दवाई बूटी बहू कि बेटा नहीं हो तो अपनी दुकान पे है तुम्हारा समय बेटे के साथ पास नहीं हो सकता बहू के साथ पास होगा बहू को विशेष प्यार देना बेटियां भले तुम्हारी रूठ जाएं बहू ना रूठने पाए तुम उल्टा करते हो बहू भले रूठ जाए बेटी ना रूठे बेटियों का पक्ष रहते हो वो अपना घर छोड़ के आई है उसको प्यार चाहिए लेकिन तुम बेटी से जो व्यवहार करते हो बहू से नहीं करते हो बहू से गिलास मंगाया पानी का सास ने जल्दी से लेके आई कांच के गिलास में पानी फिसल के गिर गई बेचारी हाथ से गिलास छूट गया कांच का गिलास टूट गया बरसी सास बुरी तरह से अंधियों के चलती है दिखता नहीं क्या सिखाया बाप ने क्या सिखाया तेरी मां ने वो लगी बरस बेचारी क्या बोलेगी आगे से उठ गई कैसे चोट लग गई अब लगी बेचारी सफाई करने अब अपनी बेटी से बोली बेटी जाओ पानी ला बड़े प्यार के साथ बेटी पानी लेके आई कांच के गिलास में सैयों की बात वो भी वहीं फिसल गई गिर गई फिसल गई उसी समय बिस्तर से उठकर मां आई बेटी को उठाते समय बोली बेटी चोट तो नहीं लगी क्या कहा बेटी को चोर तो नहीं लगी और बहू को बोली चलो इसको साफ करो कांच के टुकड़ों को हटाओ अब इस दृश्य को जो बहू देख रही है कि जो गलती मुझसे हुई जो संकट मेरे ऊपर आया वही मेरी ननद के ऊपर भी आया था गलती उनसे भी वही हुई थी उनको पूछा गया कि चोट तो नहीं लग गई उनको बेटी की चोट दुख दे रही है और मेरे हाथ से जब कांच का गिलास छूटता है तो कांच का गिलास क्यों टूट गया वो चोट लगती है सास को मुझको चोट लगी पूछा अब ऐसा सास व्यवहार करेगी तो बहु बहू ही बन रहेगी और फिर तुम्हारी बेटी नहीं बन सकती तुम बेटी वाला प्यार बेटी को देते हो बहू को नहीं देते और इच्छा रखते हो कि हमारी बहू बेटी बन के रहे तो तू भी तो मां बन के रहना तुमको बड़ा मजा आता है जब तुम अपने बेटे को भड़का करके डांट पड़वाते हो बहू के ऊपर वो सब देखती रहती और जबकि समझदारी ऐसे करनी चाहिए कभी कहीं बेटे बहू में झगड़ा भी हो जाए ना किसका पक्ष लेना चाहिए बोलो हाँ अब तो बड़े शरीर बन गयो हमारे सामने बहू का और लेते किसका हो जब भी बेटे बहू में कोई झगड़ा हो तुरंत सास निकल के आए बहू का अपने पीछे कर ले और बेटे से कहे इतरा करके अब जरा हाथ लगा के दिखा मेरे सामने ऐसा जब तुम बोलोगी तो वो तुम्हारी बहू नहीं, तुम्हारी बेटी बन के रहेगी फिर और मैं बहुओं को भी समझाना चाहूंगा अगर तुम्हारी सास में तुम्हारे पति में दोनों में मां बेटे में लड़ाई हो जाए तो बहुओं को किसका पक्ष लेना चाहिए बोलो हाँ बड़े अच्छे हो बोलना अच्छा जानते हो करते नहीं हो तो समझदार बहू को चाहिए कि वो साक्ष सास का पक्ष ले पति का नहीं चे कसूर भले ही सास का क्यों ना हो पक्ष साक्षा ले और पति से झगड़ा कर ले आपकी हिम्मत कैसी होगी मां जी को ऐसे बोलने की आपको शर्म नहीं आती ऐसे क्यों बोला मां है ऐसे होना चाहिए और सास बहू में कभी झगड़ा हो तो बोलो पति को किसका पक्ष लेना चाहिए सास बहू में झगड़ा हो तो पति को किसका पक्ष लेना चाहिए मां का क्यों पत्नी रूठ गई तो मान जाएगी मां रूठ गई तो ब्रह्मा भी नहीं बना सकते फिर हां ध्यान रखना उसके भी हाथ खड़े हो जाएंगे बल्कि पति पत्नी में समझौता हो जाना चाहिए गुप्त बात बता रूं पति पत्नी के बीच की पति पत्नी में गुप्त समझौता हो जाए कभी भी हमारे बीच में किसी तरह से लड़ाई हो जाए सास बहू की या माँ बेटे की तो बहू और माने पति पत्नी परस्पर समझौता रखे से बात का पति कही पत्नी से कि जब भी तुम्हारी माता से कोई झगड़ा हो जाए तो मैं तुमको दो चार थप्पड़ मार दूंगा कसूर वाली माता तक हो पता क्यों इसलिए कि जो तुम्हारी आपस आपसे बनी रहे अगर मैंने मां को कुछ कह दिया मेरे से तो बन जाएगी मां की बाद में लेकिन तुम से नहीं बन सकती इसलिए मैं मां का पक्ष लूंगा और ऐसी मां बेटे में कभी झगड़ा हो तो पत्नी किसका पक्ष ले सास का पक्ष ले आंख से इशारा कर दिया करो कि मैं झूठे डांट रहा हूं पत्नी को उस समय मां की तरफ पीट कर लो पति की तरफ आंख से हल्का सा इशारा कर लो कि मैं नाटक कर रहा हूं और फिर खरी खरी सुना दो पत्नी को मां बड़ी खुश हो जाएगी झगड़ा मिट जाएगा नहीं तो कहा मां की सुनता है मां का पक्ष लेता है तो पति नाराज हो जाएगी कि मैं ब्याह के आई हूं खरीद के नीलाए हो मैं कोई लकड़ी की गुड़िया नहीं हूं मेरे में भी प्राण है मैं भी दुख सुख समझती हूँ मेरी भी अपनी कोई फीलिंग है वो कह देगी अगर पत्नी का पक्ष लोगे तो, तो मां बरसुकी मां कह की बेटे को अब तो मैं तेरी कुछ भी नहीं लगती अब तो यही है तेरी मां मैं तो कुछ भी नहीं ये झंझट खड़ा हो जाएगा पति पत्नी बड़े लड़ाई हो जाए कोई बात नहीं कहा ना पति पत्नी उल्लू के पट्टे झगड़ते रहते फिर भी इकट्ठे लेकिन कहीं सास बहू का झगड़ा हो जाए तो ब्रह्मा जी भी हार मान लेंगे सृष्टि के रचयिता, मना नहीं पाएंगे इसलिए मां का विशेष ध्यान रखना है पत्नी से भी अधिक मां का और पत्नियां ये ना सोचे कि मुझसे ज्यादा मां को महत्व दे रहा है और वो भी इसलिए तभी गृहस्थ जीवन सुखी रहेगा पति पत्नी तभी सुखी रहेंगे जब बड़े घर में प्रसन्न हों तो और पति पत्नी को एक बात और कहना चाहूँगा पर्श पर तुम हंसो खेलो कोई बात नहीं लेकिन माँ बाप के सामने पत्नी से ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए क्यों ये कहने की आवश्यकता नहीं जब माँ बाप बैठे हों तो पति पत्नी को चाहिए कि ज़्यादा हंसी मजाक पर्स पर ना करें माँ बीच में आए हंसी मजाक में, में तो खूब करो लेकिन पर्स पर तुम दोनों लगे हो माँ पास में तो ये अच्छी बात नहीं है तो बड़ी सावधानी के साथ और मैं पति पत्नी को भी कहना चाहूँगा कि अपना जो मोबाइल है ना इसको निजी मत बनाओ अचानक फोन आया पति के मोबाइल पे ये कि पति उठा के एकदम कहीं पत्नी ना उठा ना पत्नी उठा ले कोई बात कह दे पत्नी पत्नी को कि देखो किसका फोन आया वो सुन ले आराम से ऐसी पत्नी के मोबाइल पे कभी कोई फोन आए तो पत्नी कह दे अपनी पति को देख जरा किसका लेकिन जब पत्नी एकदम लपकती है फोन की तरफ कहीं पत्नी ना उठा ले तो तुरंत शंका जाती है है किसका ये मेरे को क्यों नहीं छूने देती बाथरूम में भी संग ले जाती है नहाने जाती है तो आखिर बात क्या है एक बार हुआ पति बाथरूम में गया पत्नी बाहर होगी कोई दो ही जगह ऐसी जहां व्यक्ति अकेला जाता है वहां और बाथरूम <laughs> ये दो ही जगह ऐसी है जहां कोई किसी का साथ नहीं होता अकेले जाना पड़ता है, है तो पति बाथरूम में स्नान कर रहा था पत्नी बाहर अचानक टोन आई आवाज भीतर बाथरूम में गई किसकी टोन थी वो मोबाइल पे मैसेज आया है कोई पति को हल्की सी शंका तो रहती हर पति को कलयुग के बाहर जब आया उसके बाद पत्नी नहाने गई उनका मोबाइल चेक किया कि मैसेज की जो टोन आई थी किसका मैसेज था और जब देखा तो वहां पर खाली डिलीट मार दिया था। अब पति को शंका हुई कि टोन तो आई थी मैसेज की और मैसेज बिल्कुल से पाठ है ही नहीं इसका मतलब मामला अब होगी शुरुआत लेकिन पति कह नहीं सकता क्योंकि पति के पास कोई प्रमाण नहीं है संकोचवश घर में झगड़ा ना हो फिर कौन गलती को मानता है इसलिए बहुत पति घुट घुट के रहते हैं लेकिन कहे कुछ नहीं सकते और बहुत पत्नियां घुट घुट के रहती हैं लेकिन कहे कुछ नहीं सकती क्योंकि प्रमाण नहीं उनके पास ऐसा लेकिन शंका आ गई इसलिए पुरुष और इस पति पत्नी पर्स पर ध्यान रखें एक दूसरे के प्रति ऐसा व्यवहार ना करो कि जो शंका हो जाए और ये शंका बहुत तंग करती है तुम अपनी पत्नी को कितनी भी खुशियां क्यों ना दे दो अगर तुम्हारे चरित्र के पति पत्नी के मन में शंका है तो तुम्हारे द्वारा दी गई बड़ी से बड़ी खुशी भी उनके हृदय को खिला नहीं पाएगी यह बात दोनों के लिए है। इसलिए परस्पर ऐसी जिंदगी जीओ कभी लेट भी आ जाए तो पत्नी इंतजार करते क्या बात क्या हुआ क्यों नहीं आए तो बीच में फोन कर दो क्या घिसरा है पत्नियां कंट्रोल करना चाहती हैं पतियों के ऊपर अच्छी बात है करना चाहिए मैं पुरुषों से कहना चाहूंगा अगर तुमको कंट्रोल में रहना अच्छा नहीं लगता तो काहे को मरे थे घोड़ी पर चढ़े थे अकेले लफंडर घूमते रहते किसने कहा था कि मरो यहां शादी करो <laughs> जब तुमको आजादी इतनी अच्छी लगती है कहे को शादी कराई आजादी का नाम शादी नहीं ध्यान रखना बंधन आ ये और उसका नाम है प्रणय सूत्र में बंधना प्रणय कहते हैं प्रेम को पत्नी तुम्हारी मालिकिन बन करके ऑर्डर नहीं करती वो प्यार के बंधन में बांधती है अगर पत्नी तुम्हारी इंक्वायरी कर रही है या कोई दोष लगारी तुम्हारे चरित्र पर तुम नाज मत हुआ करो बल्कि सोचा करो कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती क्योंकि जो पत्नियां प्यार करेंगी उन्हीं के मन में शंका आती है जो प्यार ही नहीं करती तुम कहीं भी मरो तो उनकी शंका को प्रेम का नाम दो अब तुम्हारा फर्ज बनता है उनकी शंकाओं का निवारण करना अपने व्यवहार के द्वारा शादी जब होती है ना अग्नि के चारों तरफ घूमते ना आग के चारों तरफ घूमना ही तो शादी है तपस के साथ घूमना अग्नि के पास रहना ही तो शादी है आग है जलोगे अगर तुमको तपस से भय लगता है और देखो पत्नी का जोड़ा कैसा होता है जब शादी होती है किस रंग का होता है पीले रंग का लाल किसका प्रतीक होता है खतरे का पत्नी बुरी है इसका अर्थ यह नहीं है दुल्हन बुरी वस्तु यह अर्थ नहीं है अर्थ यह सावधान लाल रंग का अर्थ क्या है सावधान अर्थात अब तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ गई अब तुमको इनका भी उतना ही ध्यान रखना है इसलिए पूरा सावधान सावधानी का नाम सावना है सावधानी हटी दुर्घटना घटी मायके से कभी बहुओं के पास तुम फोन आ जाए तो बहु को चाहिए धीरे धीरे खुसर पुसर ना करें, नॉर्मल बात करो और जब तुम खुसर पुसर करती हो विशेषकर जब सास पास हो बड़ी धीरे धीरे बोलती हो मोबाइल में तुम्हारी खुसर पुसर उनके भीतर बहुत कुछ कर जाएगी और रिसीव रखने से पहले फोन रखने से पहले ये जोर कहा कर अपनी माताओं को या भाई को जिससे बात लो मां जी से बात कर लो बुला लो सास को आप भी बात कर लो और कभी भी सास अलग हो कहीं सत्संग कथा कीर्तन में जा रही हो बाद में बिल्कुल माए के फोन नहीं करना चाहिए आजकल सास इंक्वायरी कर लेते कि मेरे पीछे क्या क्या चलता है बड़े बड़े सिस्टम है विज्ञान के सामने फोन करा और जब भी फोन करो माए के ससुराल वालों की प्रशंसा जरूर करो इससे दो लाभ होंगे एक तो तुम्हारी माएके वाले प्रसन्न हो जाएंगे खुशी मिलेगी उनको हमारा बच्चा खुश है बस प्रशंसा जरूर करो माए ससुराल वालों की माएके वाले भी प्रसन्न और ससुराल वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे प्रशंसा करना कभी ना बोलो ये दो चार बातें कुछ ग्रहस्थ जीवन की आप लोगों को बताई थी तो बताना बहुत जरूरी था आज के समाज की उनकी आवश्यकता है कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना जो खटास कहीं आए तो एक दूसरे के लिए बने हैं स्त्री पुरुष देखो दूध ने पानी से कहा हम दोनों एक ही जाति के हैं दूध ने पानी से कहा हम दोनों एक जाति के हैं मैंने दोनों लिक्विड हैं दोनों द्रव हैं तरल हैं फिर आपकी कीमत साठ रुपए किलो मेरी कोई कीमत ही नहीं पानी ने कहा दूध से फिर दूध बोला चिंता मत करो तुम मुझ मुझमें समाजा मेरी तुम्हारी वैल्यू एक हो जाएगी दूरी मत बना मुझसे तुम मुझसे दूर है ना इसलिए तुम्हारी वैल्यू नहीं तुम मुझ में आ जा अब क्या हुआ पानी को दूध में डाल दिया गया अब दूध की क्या कीमत पहले भी वही कीमत थी और पानी मिले दूध की भी वही कीमत है पानी बड़ा प्रसन्न हुआ उसके बाद खरीद लिया गया चूल्हे पे चढ़ा दिया गया पानी ने सोचा कि मेरा मित्र दूध अग्नि पे चढ़ा दिया गया मेरा मित्र ना जले जब तक मैं हूं मैं जलता रहूंगा लेकिन दूध को जलने नहीं दूंगा तो जो पानी बाद में आया था वो पानी लगा जलने वहां बन के उड़ने लगा अब दूध ने सोचा कि मेरे नाम पर मेरा मित्र जल रहा है अब मैं इस आग को नहीं छोड़ूंगा बुझा दूंगा इस आग को ये मेरे मित्र पानी को जला रही है उसमें दूध उफन के आया अग्नि में गिर गया बुझाने के लिए आग को बुझाऊंगा फिर पानी ने देखा कि मेरा मित्र आग में कूद गया मेरी खुशी के लिए मैं इसको कूदने से रोकता हूं उस समय बाहर से पानी आया माता ने छिंटे डाल दिया दूध में जो उफन रहा था पानी के छिंटे दूध वही बैठ गया किसने बचाया दूध को आगे में कूदने से पानी ने बचा दिया यह है दोनों की दोस्ती एक दूसरे पे मिट रहे हैं और यही पानी जब दूध से मिलता है अगर कपट की खटाई साथ में लेके मिलता है तो नींबू की खटाई अपने भीतर रख करके और दूध से पानी मिलना चाहे तो क्या होगा दूध का कुछ नहीं बिगड़ेगा दूध तो पनीर बन जाएगा कीमत ही बढ़ेगी उसकी तो लेकिन ये जो पानी है ये नाली का पानी हो जाएगा तो कपट की खटाई बीच में नहीं होनी चाहिए परिवार का मतलब कोई किसी से कपट न करे अरे तुम भगवान से भी इसलिए जुदा हो भजन करने के बाद भी कपट नहीं छोड़ रहे हो भगवान ने कहा निर्मल मन जनसो मोहि पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा दो और पानी की जैसे दोस्ती है ऐसे और दुनिया में सबसे बढ़िया दोस्त कौन है जानते हो उससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है मित्र नहीं है वह है हमारे माता पिता जो किसी भी स्थिति में हमको छोड़ नहीं सकते जब भी वो राय देंगे अपना ध्यान रखे बिना केवल हमारे लिए हमारे हमको राय देंगे और बाकी सब अपना स्वार्थ बीच में रख करके राय देते हैं लेकिन माता पिता कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखते माता पिता तो यहां तक सोचते हैं जो सुख हमने नहीं देखा वो हमारी संतान देखे पत्नी कभी नहीं सोचती जो सुख मैंने नहीं देखा वो मेरा पति देखे भाई बहन नहीं सोचते जो सुख मैंने देखा वो मेरा परिवार का दूसरा भी देखे एक रिश्ता केल मां बाप कैसा है जो सोचा करते हैं हमारा जीवन भले भी कैसा निकल गया लेकिन हमारे बच्चे सुख पाए हैं कोई परवाह है। औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा ओलाद के खातिर इंसान गिरता है मारा मारा उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसी वक्त भला क्या मारे को औलाद मारा उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा उसी वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद मारा देखो जितने भी अवगुण होते हैं मां बाप को जो डर लगता है कि हमारी संतान में ये अवगुण ना आ जाए आप ईमानदारी से बताना ये लड़की के लिए आपको फिक्र होता है कि लड़की के लिए हमारा बच्चा नशा करना ना सीख जाए एक मिनट हमारा बच्चा नशा करना ना सीख जाए ये जो चिंता है ये लड़की के प्रति है लड़के के प्रति बोलो बोलो बोलो जल्दी हमारा लड़का नशेलची ना बन जाए नशा करना ना सीख जाए ये चिंता लड़के के प्रति होती है लड़की के प्रति नहीं होती हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए ये चिंता लड़के के प्रति होती है लड़की के प्रति नहीं होती लड़की को माँ बाप का बहुत ख्याल रहता है इतना ख्याल तो अपनी ससुराल का भी नहीं करती अपने पति का भी इतना ध्यान नहीं रखती जितना ध्यान उसको अपने माँ बाप का और बाप से लड़के कितना प्यार करते लड़का कर ही नहीं सकता देखो लड़की की अगर ससुराल में लड़ाई हो जाए किसी से या कहीं भी हो जाए लड़ाई वो पता क्या कहते हैं मैं असल बाप की बेटी हूँ बाप का नाम लेती हूँ और बेटा बाप का नाम लेता है वो माँ का लेता है कभी लड़ाई हो जाए ना तो क्या कहता है मैंने भी माँ का दूध पिया है हुँ? वो माँ की याद करता है लड़का माँ का होता है और लड़की बाप की हुँ? मां से भी ज्यादा लड़की को चिंता बाप की हुआ करती है और बाप भी, भी लड़की से ज्यादा लड़की से प्यार करते हैं देखो तुम बीमार हो तुम्हारा बच्चा बेटा बेटी दोनों स्टडी रूम में है पढ़ रहे पढ़ाई कर रहे हैं अब तुम बेटा बेटी दोनों में से किसी का नाम नहीं लेना कहले इतना कहना कोई सुन रहा हो तो पानी पिलाना कोई सुन रहा हो तो पानी पिलाना तो देखना पानी पिलाने के लिए ना लायक बेटा आता है कि लायक बेटी आती है बेटे कितने भी लायक क्यों ना हो बेटियों से लायक नहीं हो सकते परीक्षा करके देख लो अपने माँ बाप के लिए बेटियां ससुराल त्याग करके उनकी सेवा के लिए आ जाती हैं, लेकिन लड़के नौकरी छोड़ के आ सकते ससुराल वालों से भी झगड़ा कर लेंगे मां बाप के पीछे लड़कियां जो ममता की मूर्ति जो प्यार देती हैं माँ बाप को लड़के दे भाई लड़के बैठे बुरा नहीं माना क्यों हूँ तो मैं भी लड़का ही हाँ। लेकिन मुझको बहुत ख्याल है अपने माता पिता पिताजी नहीं रहे माताजी मैं तो बल्कि चाहता हूँ कि माताजी का जो है सही छोड़ने तक मेरे पास ही रहे मैं ही सब कुछ बुढ़ापे तक मृत्यु तक मैं ही उनकी सेवा करूँ मेरे पास रहे भी थे यहीं शायद बैठे कहाँ बैठे हाँ उधर बैठे माता मैंने हर जन्म में माताएं बनाई हैं माँ के बिना तो कोई पैदा होता नहीं लेकिन अब की बार ऐसी माँ मिली है जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए हैं मुझको मेरी भक्ति में कभी कोई विघन बाधा नहीं कभी रोका नहीं मुझको जब मैं घर छोड़कर गया वृंदावन तो रोये तो थे स्वाभाविक है रोते हैं और मुझको जब मिले हरिद्वार के कुंभ के मेले में बैठ गए थे हर की पीढ़ी पे सुन लिया था कि जितने भी संत होते हैं कहीं भी कोई हो कुंभ के मेले पे आते हैं सब संत तो हमारा बेटा भी आएगा ही हरद्वार कुंभ के मेले पे तो माता पिता दोनों हरद्वार चले हर की पीढ़ी बैठे संयोग बना अचानक मिलन हो गया देखो जो दिल के दिल को दिल की रहा हमारी भक्ति में कभी माता पिता ने विघन नहीं किया एक बार पिता ने थोड़ा रोका था माना किया था जब हमारे भाव को देखा तो अंत में ही कहा ये संत बनने के हमारे एक साल बाद की घटना है जब मिले थे कि ठीक है समाज में हमारी नाक तो कट गई ये शब्द उन्होंने कहा था हमको को तो याद है लोग तो ये कहते हैं कि बेटे को भिखारी बना दिया लोग तो ही कहते हैं कि नाक तो हमारी कट गई ठीक है मैं तुमको नहीं घर वापिस ले जा रहा हूं लेकिन मेरी एक शर्त है मेरे और भगवान के सिवा कभी तीसरे के आगे हाथ नहीं फैलाना यह संकल्प करो मेरे सामने ये हमारे पिताजी ने मुझको कहा अगर भोजन की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ना हो तो मुझसे कहना लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना और ये नियम है तब से आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया मान मंदिर में जब मैं तीन साल रहा वहां को तो नियम ही था भिक्षा मांग के भोजन करना वहाँ पर रसोई नहीं थी मान मंदिर में तीन साल में वहाँ रहा हूँ जितने भी वहाँ संत महापुरुष रहते थे मान मंदिर नीचे मानपुर है चिक्सवली गांव है ढबारा है ऊंचा गांव है सब महापुरुष जाते भिक्षा मांगने एक एक दो दो रोटी मांग लाते भिक्षा करते मैं जाता ही नहीं था भिक्षा करने क्योंकि वही पिताजी का दिया वचन याद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना वहाँ के जो संत हैं पूजा श्री रमेश बाबा महाराज वो सोचते थे कि उन दिनों मैं कर्ण स्वरूप के नाम से परिचित जानती हूँ तो कहा कि कर्ण स्वरूप संकोच करता है जाने में भिक्षा में ऐसा उसके लिए रसमंदर से यहीं पर भोजन आ जाया करेगा उनको संकोच होता दिल की बात मैंने बताई नहीं थी फिर हमारे गुरु भाई हैं वो भिक्षा ले आते थे हम उसी में से ले लेते थे जब हमारे गुरु भाई हमारे पास नहीं होते थे तो पूजा सिर में बाबा की तरफ से भोजन की व्यवस्था हो जाती थी भिक्षा की कई बार तो अपनी में से रोटी मुझको दिया करते थे इतना प्यार उन्हें मेरे लिए लौटाया तो पिताजी का आशीर्वाद कहिए उनकी इच्छा कहिए आज तक किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े जो तेरे सहारे रहते हैं हर बात निराली है उनकी हर रोज दशहरा है उनका हर रात दिवाली है अगर तुझसे से ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा जो तू ना कर सका उसे भगवान करेगा मुझको तो यह यहां तक लगने लग गए हैं प्रत्यक्ष में कि मेरी ही नहीं जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है उनकी भी चिंता ठाकुर जी को है यह मैंने प्रत्यक्ष में देखा मैं तो केवल दो रोटी खाता हूं, लेकिन मेरे पास सौ रोटियों की व्यवस्था है वो किसके लिए है जो पास रहते हैं उनके लिए व्यवस्था है और मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगा कभी कोई ब्रजमंडल है मैं मत सोचो कि वहाँ कहाँ कहा खाएंगे, कैसे रहेंगे बिना पैसे कैसे जिंदगी जिएंगे? मैं आपके लिए उदाहरण हूँ सव्यवस्था है भगवान की चलो आगे बात कहीं और चली गई मैं बता रहा था कि हम लोग बेटियों को इग्नोर करते हैं बेटों को ज्यादा ध्यान रखते हैं दूसरा बेटा हो जाए तो खुशी होती है अगर कहीं बेटी दूसरी हो जाए तो मातम छा जाता है घर में और यह पता नहीं कि बेटियां कितनी वफादार होती हैं कितनी ममतामई होती हैं कन्याएं। और आज हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं पता लगा लेते हैं कि गर्म में क्या है और जब कन्या होती है जहां पर ये लिखा है ना कि गुण जांच करना कानूनी अपराध है यहां गुण जांच नहीं होती जहां पर हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा लिखा होता है वहीं पर ये सब काम होते हैं एक कन्या की पुकार है और दो उसके भाई बहन थे मतलब बेटा बेटी दो संतान घर में तीसरी गर्भ में आई चैक करा लिया की लड़की है माँ बाप सलाह कर रहे हैं कन्या को खत्म करो बेटा बेटी हैं बस दो बहुत हैं। अब सलाह कर रहे हैं गर्भ की हो तीसरा बच्चा हो कन्या क्या कहती है इसको ध्यान से सुनो गर्भ में पलती कन्या जन्म को तरसी है माँ की क्रूरता बन के कया बरसी है, गर्भ में बलती कन्या जन्म को तरसी है माँ की क्रूरता बन के कया बरसी है। गर्भ में कन्या मौत से डरती अपनी माँ से विनती करती मुझको मत मारो मेरी मैया मैं हूँ तेरी बोली गैया चाकू तू छूरी मत चलवाओ निर्दोषी हूँ मत मरवाओ अपनी मर्जी से नहीं आई आई हूं तेरी ही बुलाई मुझको जन्म तो दे कर देखो अपनी गोद में ले कर देखो कभी ना तुझको तंग करूंगी हर पल तेरा संग करूंगी थोड़े में कर लूंगी गुजारा बन जाऊंगी आंख का तारा भैया से भी नहीं लडूंगी राखी बंधन टीका करूंगी मैया मुझको बोझ न मानो मैं हूं तेरी गैर न जानो तन मन से मैं सेवा करूंगी जब तक तेरे पास रहूंगी बीस बरस की कर दो फिर चली जाऊंगी बीस बरस की कर दो फिर चली जाऊंगी जीवन भर में तेरे ही गुण गाऊ की कर दो फिर चली जाऊंगी जीवन भर में तेरी घर में ही सा कुछ नहीं लूंगी सब कुछ भैया को दे दूंगी अपनी किस्मत का खाऊंगी कभी ना तुमसे कुछ जाऊंगी रो रो कर मेरे नए ना बेटी तेरे प्यार को तरसे तेरे बाग की एक कली हो ना तोड़ो खिलने को चली हो तेरा जीवन मैं काऊंगी आंगन में खुशियाँ लाऊंगी मुझे नहीं चाहिए धन माया दो आंचल की शीतल छाया भी ना माने तेरा मन कर देना मुझे किसी के अर पर भीख मांग के मैं जी लूंगी घूट आंसुओं के पी लूंगी कैसे भी कर लूंगी गुजार नहीं आऊंगी कभी दोबार लेकिन मैया मुझे न मारो एक बार तो कह दो ना रो कान बने हैं बेहरे माँ के ममता ही हृदय में ना झाके माँ बच्चों की होती है रक्षक लेकिन आज बनी है भक्षक जिस कन्या का पूजन करती जिसके चरणों में सिर धरती उसकी आज बनी हत्यारी आय विधाता ने मति मारी उसकी आज बनी ह्यारी आय विधाता ने मति मारी मात पिता होते हैं प्यारे लेकिन आज बने हत्यारे भावना समझे रोते मुखड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए दिल के टुकड़े गे भावना समझे जालिमरोते मुखड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए दिल के टुकड़े टुकड़े टुकड़े कर दिए दिल के टुकड़े टुकड़े टुकड़े दिल के टुकड़े टुकड़े टुकड़े टुकड़े कर उस बालिका के डस्टबिन में फेंक दिया गर्भ में पलती कन्या जन्म को तरसी है माँ की क्रूरता बन के कयामत मत बरसी ये पाप कितना हो रहा है एक गर्भ हत्या करने की कोशिश की थी अश्वत्थामा ने यद्य अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका मेरे प्रभु ने रक्षा की थी अगर वो गर्भ हत्या हो जाती ना जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र से उत्तरा के गर्भ में तीर का अनुसंधान किया था अगर वो गर्भ हत्या हो जाती परीक्षित महाराज तो आज हम सब लोगों को भागवत कथा सुनने को न मिलती जिस कथा ने भारत में ने पूरे विश्व में भक्ति का डंका बजा रखा है ये भागवत कथा हमारे बीच में परीक्षित ही लाए थे गाय का अगर बच्चा मर जाए तो थन में भले दूध हो लेकिन दूध मिलता नहीं बच्चा मर गया गर्भ हत्या अगर हो जाती तो भक्ति समाप्त हो जाती है और फिर देखो सब जानते हैं गर्भ हत्या भलियो कर नहीं पाया था परीक्षित की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी लेकिन दंड उसको दिया भगवान ने कि गुब्रूण हत्या का दंड क्या है और उस दंड को अशोथामा जी आज तक भोग रहे हैं आज तक वो घाव उनके माथे का आज तक ठीक नहीं हुआ जब भी सृष्टि में महाप्रलय होगी अश्वत्थामा जी जब देह छोड़ेंगे तब ही उस पाप से उनकी मुक्ति होगी ये बहुत बड़ा अपराध है लड़के लड़कियों का अनुपात अनबैलेंस हो गया है। दो लड़के तो हम पैदा कर सकते हैं लेकिन दो लड़कियां नहीं होने देते तो क्या एक लड़के को कमार रखेंगे अगर सब की ही राय हो गई तो अगर सब यही सोचेंगे लड़कियां हो लड़के लड़के हों तो लड़कों को कुम्हारा रखोगे क्या ये अपराध कोई ना करे संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से जहां तक वे मेरी आवाज पहुंच रही है अगर किसी से गलती बन गई तो मेरी प्रार्थना है उनसे पराश्चित कर लें शरीर छोड़ने से पहले पहले इस पाप के बोझ को ढो नहीं पाओगे जब भोगना पड़ेगा नरक भोगोगे, फिर चौरासी के चक्कर में जाओगे फिर कभी इंसान बनोगे तो संतान के लिए तरसोगे ध्यान रखना अगर पराचित तो नहीं किया तो इस अपराध का बिलखते रहोगे संतान के लिए नाक रगड़ते रहोगे संतों का के मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं भगवान सुनेंगे तुम्हारे भगवान कहेंगे जब तुमने पाप किया था मुझको अंधा मान लिया था कि कोई नहीं देख रहा है तुमने मेरी आंखें पहले फोड़ी और ये पाप बाद में किया है तुमने सोचा था अब कोई नहीं देख रहा है जब तुमने मुझको अंधा बना लिया पाप करते समय अब तुम्हारी पुकार नहीं सुनूंगा मैं बहरा हो जाता हूं अंधा तुमने बनाया और बहरा मैं हो जाता तुम्हारे पाप ने मुझको अंधा बनाया था लेकिन तुम नहीं जानते कहा कि अच्छी करनी करो रे भैया कर्म ना करियो काला हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला बड़े कड़े कानून प्रभु के बड़ी कड़ी मर्यादा किसी को कोड़ी कम नहीं देता किसी को दंबड़ी ज्यादा बड़े भाग मानुस तन पाया किसी जीव आत्मा को उद्धार करने के लिए भगवान ने मानव का जन्म दिया उसको और तुमने गर्भ हत्या करा दी मानव का जन्म उसका नष्ट कर दिया उस आत्मा को तो फिर दोबारा कहीं ना कहीं जन्म मिल जाएगा लेकिन तुमने अपनी बर्बादी की शुरुआत कर दी बहुत बड़ा अपराध है जिनसे हो गया वह अपराध तो इसलिए मैं प्रायश्चित बता रहा हूं एक गर्भ हत्या को रोकना पड़ेगा किसी की भी कहीं पता चल जाए कोई ऐसा पाप करने जा रहा है उसको जाके रोक लो कि सारा खर्चा मेरा होगा बच्चे को जन्म दो मैं बच्चे गोद लेती हूं उस कन्या को बचाओ गोद ले लो पालो पलोशो स्वयं कन्या दान करो उसका जिन भर उसका ध्यान रखो यह करो साथ ही भगवान से क्षमा याचना क्योंकि इतने करने मात्र से पाप नहीं कटेगा का ना लेकिन इसके बाद जब तुम क्षमा मांगोगे प्रभु क्षमा कर देंगे अगर ऐसा नहीं कर पाते ऐसी व्यवस्था नहीं है तो किसी गरीब कन्या का खर्चा उठाओ उनके माता पिता कह दो कि बेटी की चिंता तो आप मत करो सब खर्चा पढ़ाई लिखाई का विवाह शादी का मेरी तरफ से होगा इतना तो कर ही सकते हो और ये सब करने के बाद फिर प्रभु से क्षमा याचना करो प्रभु अब गलती कभी नहीं होगी और तुम रोको जितना रोक सकते हो भूण हत्या को बहुत बड़ा पुण्य आज के समाज की आवश्यकता है इस समय यह अपराध कोई ना करे भाई सुनाना क्या था अब ठाकुर जी क्या क्या लीला करते हैं वो भगत चरित्र तो शुरू भी नहीं हुआ भी थे और समय क्या हुआ पाँच चलो जो प्रविचा भगत चरित्र था ललित भगत का कहां बह गए ये हमारे साथी कहते हैं क्या बताओ आज आप क्या बोलेंगे जिससे कि उससे जो भजन है संबंधित कथा के वो हम निकाल के रखें उनमें निशानी लगा के रखें हमने कभी हमको तो आप नहीं पता चलता क्या बोल जाए पांच दस डायरी हैं पता नहीं कौन सा भजन किस डायरी में है अब इनको अगल बगल बैठा के रखा है वो मुझको तो पता नहीं धारा कहाँ बह जाए किसी भी धारा से संबंधित कोई भजन हो हमारे पास हर प्रकार के भजन है ये सब निकाल के रखते हैं अब निकाल निकाल के रख रहे हैं कई बार बदले भी गए क्योंकि धारा बह के कहीं और चली गई अब आते हैं वापिस घर में हनुमान जी की भक्ति होती थी ललित जी के यहाँ माता पिता इकलौती संतान थी भक्ति भावना वाला पूरा परिवार सुखी थे सब बढ़िया आनंद बच्चे पे भक्ति के संस्कार पड़ गए हमेशा हनुमान चालसा का बच्चा पाठ करता रहता था हनुमान जी से विशेष प्रीति थी हनुमान जी की भक्ति करता है हनुमान जी को रिझाने के लिए जितना उसे बालक से बन पाता करता जैसे जैसे माता पिता करते बच्चा भी वैसी करता तुलसी जी की परिक्रमा गऊ माता की सेवा हनुमान चालिसा जी का पाठ एकादशी का व्रत माता पिता करते बालक भी करता एक तो पूर्व जन्म का संस्कार फिर माता पिता के दिए संस्कार संयोग ऐसा बना भक्ति में रंग गया पूरा हमेशा हनुमान चालिसा गुनगुनाता रहता था संयोग बना प्रभु का विधान वृंदावन की रास मंडली चित्रकूट गई वृंदावन की रास मंडली चित्रकूट पहुंची सुंदर मंच लगा फिर रासलीला प्रारंभ हुई चित्रकूट के लोग आसपास के गांव के लोग सब अपनी बैलगाड़ियों सब इकट्ठे हो जाते लीला देखते ब्रज की लीलाओं का अनुकरण हो रहा था ब्रज की लीलाओं का मंचन हो रहा था ठाकुर जी के जन्म से लेकर के बजलीलाएं, उसके बाद श्री कृष्ण का उद्योग श्रीकृष्ण का ब्रजगमन मथुरा फिर ठाकुर जी का उद्धव को अपना संदेश देकर के ब्रज में भेजना और गोपियों का संदेश उद्धव लेकर के श्री कृष्ण के पास वापस मथुरा लौटते हैं यहां तक का प्रसंग पूरा मंचन किया गया लीला का जब लीला का मंचन हुआ तो इसका भाव तादात्म हो गया सखी से गोपियों से मैं ही गोपी हूँ लीला हो रही है राधा रानी सखिया सब व्याकुल हैं श्री कृष्ण के लिए कितने महीने हो गए हैं मथुरा गए तो मथुरा जाकर ही बस गए लौट के नहीं है राधारानी व्याकुल हो रही है मंच पे दृश्य दिखाया जा रहा है नीचे सब सज्जन बैठे हुए हैं उन्हीं सज्जनों में ललित भगत जी बैठे हुए हैं जब राधारानी विलाप करने लगे जब सखिया विलाप कर रही हैं, श्री कृष्ण को पुकार रही हैं, और कहती हैं, तूने ये क्या किया मुझको धोखा दिया है मोरारी, ब्रज में व्याकुल है राधा तू ना आई वो बैरिन पर सो अब तक न आई वो बैरिन पर सो तूने क्या किया मुझको धोखा दिया हे मोरारी ब्रज में व्याकुल तो है, है राधा तुम्हारी ये क्या किया मुझको धोखा दिया है मुरारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी किया मुझको धोखा दिया मुझको धोखा दिया ये क्या किया हे मुरारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी ब्रज में व्याकुल राधा तुम्हारी सिरा धा तुझे फल में को बेजा बसी मुरारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी तूने ये क्या किया मुझको धोखा दिया मुझको धोखा दिया तूने ये क्या किया ए मुरारी से व्याकुल राधा तुम्हारी गम से है राधा तुम्हारी क्यों किनारा अपना दिखा गया नजारा फिर हमसे हम किया क्यों किनारा फिर हमसे किया क्यों किनारा फिर हमसे किया क्यों किनारा क्या है मेरी खतार दिया क्या है मेरी खता है मुरारी ब्रज में ब्याकुल है सखिया तुम्हारी ब्रज में व्याकुल है सखिया तुम्हारी तूने ये क्या किया मुझको धोखा दिया मुझको धोखा दिया तूने ये क्या किया, है मुरारी में कुल है सखिया तुम्हारी ब्रज में कुल है सखिया तुम्हारी पठाए हमने लाखो संदेश पठाए जब से फेरी नजर फिर ना देखा इधर फिर ना देखा इधर ओ से फेरी नजर मुरारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी ब्रज में व्याकुल है राधा तुम्हारी तूने ये क्या किया मुझको धोखा दिया मुझको धोखा दिया ये क्या किया गे मुरारी ब्रज में है राधा तुम्हारी ब्रज में व्याकुल राधा तुम्हारी जाए ना गम का विष ये पिया जाए ना तू बता क्या करूँ जियो या मरो मैं जी या मरू तू बता क्या करो ये मुरारी गम से है राधा तुम्हारी गम से व्याकुलरा रहा ये क्या किया मुझको धोखा दिया मुझको धोखा दिया तूने ये क्या किया मैं मुरारी रज में है राधा, तुम्हारी रज में है राधा, तुम्हारी कृष्ण के विराह में विलाप करती राधरानी सखियों सहित जमुना के किनारे मूर्छित होकर गिर पड़ी ये दृश्य दिखाया जा रहा था और इधर दर्शकों में बैठे थे ललित जी उसको लगा कि मैं ही सखी हूं मेरे प्रीतम मुझको छोड़कर चले गए फिर उद्धव जी आते हैं यह दृश्य दिखाया गया फिर गोपिया उद्धव को अपना संदेश देती हैं श्री कृष्ण के लिए और उद्धव जी संदेश लेकर के जब जाते हैं ये बालक विलाप करने लगा गोपियों का संदेश तो उद्धव जी ले गए लेकिन मेरा संदेश मेरे श्याम सुंदर तक तो कौन पहुंचाएगा मूर्छित तो अवस्था में ही उस... बालक को उठा के घर वाले गांव के लोग उसको ले आए घर में छोटा सा हनुमान जी का मंदिर घर में बना रखा था जब उसको होश आई तो रो रो के हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा आ मेरे गुरु हैं आ मुझको मेरे श्याम सुंदर से मिला आपने विभेशन को राह दिखाई तुम्हारो मंत्र विभेषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना विभेषण को राम मिलन की युक्ति बिताई विभेषण को राह दिखाई तुलसीदास जी को आपने राम से मिलाया